प्रश्नोत्तर दीप माला विविध जिज्ञासा स्वप्न क्यों आते हैं स्वप्न आना ठीक है अथवा नहीं समाधान स्वप्न एक स्वाभाविक अवस्था है वह सबको आती ही है जैसे जागृत एक अवस्था है उसी प्रकार से स्वप्न और सुषुप्ति भी अवस्थाएं हैं हमारे अंदर इस जन्म के और पूर्व जन्मों के अनेक संस्कार हैं उनको लेकर ही स्वप्न आ जाते हैं स्वप्न आने के वैसे बहुत से कारण हैं शरीर में वात पित्त और कफ के बढ़ने पर अलग अलग प्रकार के स्वप्न दिख सकते हैं जैसे वात बढ़ जाए तो आप अपने को आकाश में उड़ते देख सकते हैं स्वप्न आने में स्थान का भी प्रभाव होता है यदि किसी गलत स्थान पर आप सोए हैं जहाँ प्रेतात्माओं का निवास हो तो प्रायः आपको बुरे स्वप्न आएंगे कई बार भोजन के प्रभाव से भी स्वप्न आते हैं यदि भोजन बनाने वाले व्यक्ति में अथवा जिस पैसे से अन्न आया है उसमें अथवा बनाने के स्थान में कोई दोष हो तो ऐसे भोजन को खाने पर आपको गलत स्वप्न आ सकते हैं कई बार स्वप्न आगामी घटना के सूचक भी होते हैं इनमें भी दो प्रकार है कुछ स्वप्न तो आने वाली घटनाओं का परोक्ष रूप से संकेत देते हैं स्पष्ट नहीं बताते कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जिनमें आगे होने वाली घटना स्पष्ट दिख जाती हैं अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को अपनी मृत्यु से पहले ठीक वैसी घटना दिख गई थी उन्होंने अपने मित्र को बताया था मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि अमुक स्थान पर मैं भाषण दे रहा हूँ तब एक आदमी ने मुझे गोली से मार दिया इसके कुछ दिन पश्चात ही थी ठीक उसी स्थान पर उसी तरह उनकी मृत्यु हुई कुछ स्वप्न संकेत से सूचना देते हैं उनको स्वप्नविद ही जान सकते हैं जैसे स्वप्न में श्वेत वस्तु का दर्शन शुभ माना जाता है परंतु कपास को छोड़कर स्वप्न में काली वस्तु का दर्शन प्राय अशुभ मानते हैं परंतु काली गाय हाथी और सर्प इनका दर्शन शुभ होता है जागृत की भाषा से स्वप्न की भाषा भिन्न है जैसे जागृत में कहीं आपका पैर विष्ठा में पड़ जाए तो बहुत खराब है परंतु स्वप्न में ऐसा दिखे तो शुभ मानते हैं समझते हैं कि आपको धन प्राप्त होने वाला है स्वप्न एक अवस्था है और वह सभी में आती है ऐसा मत समझिए कि कुछ व्यक्तियों को स्वप्न नहीं आते स्वप्न शास्त्र में वर्णित अवस्था है वह सभी को आएगी ही किसी को याद ना रहता हो यह अलग बात है आपने पूछा है स्वप्न आना ठीक है या नहीं वह तो एक अवस्था है आएगी ही उसको ठीक खराब क्या कहें जागृत को आप ठीक कहें और स्वप्न को खराब इसमें तो कोई कारण नहीं दिखता स्वप्न का आत्मविचार में भी बड़ा महत्व है स्वप्नावस्था के विचार से हमें आत्मा की स्वयं प्रकाशता स्पष्ट हो जाती है साथ ही जगत का मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए स्वप्न एक सटीक दृष्टांत है स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं उस समय एकदम सत्य मालूम पड़ते हैं सकाले सत्यवद भाती परंतु जागने पर प्रबोधे सत्य भवेत आत्मबोध एकदम से मिथ्या हो जाते हैं जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखने पर भी मिथ्या होते हैं उसी प्रकार से जागृत पदार्थ भी मिथ्या है इस प्रकार स्वप्न के विचार से जगत मिथ्यात्म के चिंतन में बहुत सहायता मिलती है